देवी भागवत चौथा स्कंद देवी की महिमा का वर्णन प्राचीन समय की बात है यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का एक वन था वहां लवणासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था उसके पिता का नाम मधु था वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा नहीं थी उस दुष्ट से विजातिमात्र कष्ट पा रहे थे महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वहीं मथुरा नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी मेधावी शत्रुघ्न के दो कुमार थे जिनकी आंखें कमल के समान थी उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए समयानुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई तब यादव उस मुक्तिदाय मथुरा के शासक हुए राजन ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की के के एक वंशज का नाम था महाराज वे मथुरा राजा हुए थे और वहां की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था वरुण के सापानुसार कश्यप जी उन्ही के वंशज दूसरे सूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पथारे वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वसुदेव जी वैश्य वृत्ति से जीवन व्यतीत करने लगे उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसकी कंस नाम से ख्याति थी वरुण ने अदिति को भी श्राप दे दिया था अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी उन्होंने देवकों को पिता बनने का सु प्रदान किया था वे देव की नाम से प्रसिद्ध हुई महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह के साथ कर दिया विवाह हो जाने पर विदा होते समय मारी हुई महाभाग कंस इस देवकी का आठवां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा उसके हाथ तुम काल के कलेव बन जाओगे जो आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमिक कंस के आश्चर्य की सीमा न रही उस देववाणी को सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा कर्तव्य के विषय में विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को अभी मार डालूं तो संभव है मृत्यु मेरे पास ना आ सके मृत्यु का भय उपस्थित करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता किंतु देवकी मेरे पिता तुल्य हैं यह देवकी उनकी पुत्री है देवक जी मेरे पिता तुल्य हैं यह देवकी उनकी पुत्री है अतः इस पूज्य बहन को कैसे मारूं? यह विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया फिर सोचा यही मेरी साक्षात मृत्यु है विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी शरीर की रक्षा किया करते हैं प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है ज्ञानीजनों ने यह नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए जो विचार करने के पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहिन देवकी के केस पकड़ लिए उसने बयान से तलवार निकालकर उसे हाथ में ले लिया और नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचकर उसे मार डालना चाहा सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी देवकी मारी जा रही है यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया बस जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिए बदेव जी के वे सभी सहायक बड़े अद्भुत उत्साहित थे उनके दृष्टि में देवमाता देव की कंस की कृपा पात्र थी अतः उन्होंने कंस से कहा इसे छोड़ दो छोड़ दो कंस को लाचार होकर उसे छोड़ देना पड़ा कंस के साथ वे महान भयंकर युद्ध करने लगे तब सबकी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था उस महान भयंकर एवं रोमांचकार युद्ध के आरंभ हो जाने पर के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा वीर तुम में ऐसी मुर्खता कहां से आ गई यह तुम्हारी आदरणीय बहन है इसे मार देना सर्वथा अनुचित है शोभी विवाह के इस उत्तम अवसर पर वीर स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सहकार है इससे जगत में अप्यस फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है संभव है छिप कर ऐसी अनर्थ कर बात सुना दी हो राजन तुम्हारे अथवा वसुदेव के श्रीयस को नष्ट करने के विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित की है अरे तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही यह किसी शत्रु की करतूत है जो कुछ भी हो विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं ही मार मारना चाहिए महाराज जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी उसे कौन डाल सकता है